देवी भागवत सातवां है। देवी का का हिमालय को ज्ञानोपदेश विविध योगों वर्णन। अब क्या करना चाहिए, सो बताती हूं। पहले पूरक प्राणायाम के द्वारा आधार में मन लगावे तदनंतर गुदा और मेठ के बीच में उस वायु के द्वारा कुंडली शक्ति को समेटकर उसे जागृत करें, फिर लिंग भेदन के द्वारा स्वयंभु लिंग से आरंभ करके चक्रों के द्वारा उस शंभु के साथ एक की भाव से ध्यान वहां शिव शक्ति के सम्मिलन से लाख लाक्षार बहने वाले अमृत को लेकर योग में सिद्धि प्रदान करने वाले माया नाम की शक्ति को पाल पान करावे फिर उस अमृत धारा के द्वारा सठ चक्रों में स्थित देवताओं को परितृप्त करे तदनंतर उपर युक्त मार्ग से ही साधक उस कुंडलनीय शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनके लिए पहले के दूषित समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है इसी से साधक बुढ़ापा मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधन से छूट जाता है और उसे मुझ जगत जन्य देवी में जो महान गुण है वे अपरिचिन्न मेरे, मेरे देवी स्वरूप में चित्त स्थिर करके तन्मय हो जाने पर बहुत शीघ्र जीव ब्रम्ह के एकत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कदाचित चित्त में मलदोष रहने के कारण शीघ्र सिद्धि न प्राप्त हो तो योगी साधक को अवश्य योग के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। पर्वतराज मेरे हस्त चरणादि मधुर मनोहर अंगों में चित्त को स्थिर करके एक, एक अंग को जय पूर्ण रूप से अभ्यस्त करता हुआ फिर विशुद्ध चित्त से मेरे समग्र रूप में मन को स्थिर करे मेरे समस्त स्वरूप का ध्यान करे हिमालय जब तक मेरे स्वरूप में मन का लय ना हो जाए तब तक इष्ट मंत्र का जप और हवन आदि करता रहे मंत्र अभ्यास योग के द्वारा गेय तत्व का ज्ञान हो जाता है योग के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता अतएव मंत्र और योग दोनों का समन्वय रूप अभ्यास ही ब्रह्म संसिधि में कारण है जिस घर में अंधेरा छाया हुआ हो उसमें घड़ा दिखाई नहीं देता परंतु दीपक जलाने पर वह दिखाई देने लगता है इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा भी मंत्र के द्वारा दृष्ट गोचर होने लगता है पर्वतराज इस समय मैंने समस्त अंगों के सहित सारी योग की विधि तुम्हें बतला दी है पर यह विद्या अनुभवी गुरु के उपदेश से ही जानी जा सकती है करोणों शास्त्रों के द्वारा इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती अतएव यो योग सिद्ध गुरुदेव की सन्निधि में रह इसका अभ्यास करना चाहिए